पत्रावली तीन भगनी उनतीस निवेदिता को लिखित आलम बाजार मठ कलकत्ता 5 मई अठारह सौ संतानवे प्रिय कुमारी नोवल तुम्हारे अत्यंत स्नेहयुक्त तथा उत्साहपूर्ण पत्र ने मेरे हृदय में जो शक्ति संचार किया है वह तुम स्वयं भी नहीं जानती हो इसमें कोई संदेह नहीं कि मन को पूर्ण निराशा में डुबो देने वाले ऐसे अनेक क्षण जीवन में आते हैं खासकर उस समय जब किसी उद्देश्य को सफल बनाने के लिए जीवन भर प्रयास करने के बाद सफलता का क्षीण प्रकाश दिखाई देने लगता है ठीक उसी समय कोई प्रचंड सर्वस्वनाशकारी आघात उपस्थित हो जाए दैहिक अस्वस्थता की ओर मैं विशेष ध्यान नहीं देता मुझे तो दुख इस बात का है कि मेरी योजनाओं को कार्य में परिणित करने के का कुछ भी अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ और तुम्हें यह विदित है कि इसका मूल कारण धन का अभाव है हिंदू लोग जुलूस निकाल रहे हैं तथा और भी न जाने क्या क्या कर रहे हैं किंतु वे आर्थिक सहायता नहीं कर सकते जहां तक आर्थिक सहायता का प्रश्न है वह तो मुझे दुनिया में एकमात्र इंग्लैंड की कुमारी स तथा श्री स से ही मिली है जब मैं वहां था तब मेरी यह धारणा थी कि 1000 हज़ार पाउंड प्राप्त होने पर ही कम से कम कलकत्ते में प्रधान केंद्र स्थापित किया जा सकेगा किंतु यह अनुमान मैंने दस बारह वर्ष पहले की अपनी कलकत्ता संबंधी धारणा के आधार पर किया था परन्तु इस अरसे में महंगाई तीन चार गुनी बढ़ चुकी है जो भी कुछ हो कार्य प्रारंभ हो चुका है एक टूटा फूटा पुराना छोटा मकान छः सात शिलिंग किराए पर लिया गया है जिसमें लगभग चौबीस युवक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं स्वास्थ्य सुधार के लिए मुझे एक माह तक दार्जिलिंग रहना पड़ा था तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं पहले की अपेक्षा बहुत कुछ स्वस्थ हूँ और क्या तुम्हें विश्वास होगा बिना किसी प्रकार के औषधि सेवन किए केवल इच्छा शक्ति के प्रयोग द्वारा ही कल मैं फिर एक पहाड़ी स्थान की ओर रवाना हो रहा हूँ क्योंकि इस समय यहाँ पर अत्यंत गर्मी है मेरा विश्वास है कि तुम लोगों की समिति अब भी चालू होगी यहाँ के कार्यों का विवरण मैं प्रायः प्रतिमा तुम्हें भेजता रहूँगा ऐसा सुना जा रहा है कि लंदन का कार्य ठीक ठीक नहीं चल रहा है और इसीलिए मैं इस समय लंदन जाना नहीं चाहता हालांकि जयंती उत्सव के उपलक्ष में लंदन जाने वाले हमारे कुछ एक राजाओं ने मुझे अपना साथी बनाने के लिए प्रयत्न किया था किंतु वहां जाने पर वेदांत की ओर लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए मुझे पुनः अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता और उसका असर मेरे स्वास्थ्य के लिए विशेष हानिकार होता फिर भी निकट भविष्य में एकाध महीने के लिए मैं वहाँ जा सकता हूँ बस यहाँ के कार्यों शुरू होते हुए मैं देख सकता हूं तो कितने आनंद और स्वतंत्रता से बाहर भ्रमण करने निकल सकता पड़ता हूँ यहाँ तक तो कार्यों की चर्चा हुई अब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ कहना है प्रिय कुमारी नोवल तुम्हारे अंदर जो ममता निष्ठा भक्ति तथा गुणज्ञता विद्यमान है यदि वह किसी को प्राप्त हो तो वह जीवन भर चाहे जितना भी परिश्रम क्यों न करे इन गुणों के द्वारा ही उसे उसका सौगुना प्रतिदान मिल जाता है तुम्हारा सर्वांगीण मंगल हो मेरी मातृभाषा में जैसा कहा जाता है मैं यह कहना चाहूँगा कि मेरा सारा जीवन तुम्हारे सेवार्थ से प्रस्तुत है तुम्हारे तथा इंग्लैंड स्थित मित्रों के पत्रों के लिए मैं सदैव अत्यंत उत्सुक रहता हूँ और भविष्य में भी ऐसा ही उत्सुक रहूँगा श्री तथा श्रीमती हैमंड के अत्यंत सुंदर तथा स्नेहपूर्ण पत्र मुझे प्राप्त हुए हैं और इसके अलावा श्री हेमंड ने ब्रह्मवालि पत्रिका में मेरे लिए कुछ सुंदर कविता भी लिखी है यद्यपि मैं कतई उनके योग्य नहीं हूँ हिमालय में पुनः मैं तुम्हें पत्र लिखूँगा उत्तप्त मैदानों की अपेक्षा वहाँ पर हिम शिखरों के सम्मुख विचार स्पष्ट एवं स्नायु अधिक शांत होंगे कुमारी मुलर इसी बीच अल्मोड़ा पहुँच चुकी है श्री तथा श्रीमती सेवियर शिमला जा रहे हैं अब तक वे दार्जिलिंग में थे देखो मित्र इसी तरह से जागतिक घटनाओं का परिवर्तन हो रहा है एकमात्र प्रभु ही निर्विकार तथा प्रेम स्वरूप हैं तुम्हारे हृदय सिंहासन पर वे चिराधिष्ठित हों विवेकानंद की यही नितांत प्रार्थना है